संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अतिथि के कहने से धर्मारण्य का नागराज के यहाँ जाना और सूर्य मंडल से उनके लौटने पर उनसे उच्च वृत्ति की महिमा सुनना युधिष्टि ने कहा पितामह आपके बतलाए हुए कल्याण में मोक्ष धर्मों का मैंने श्रवण किया अब आप आश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश कीजिए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 इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या आप सिद्ध हैं और तीनों लोकों में विचरते रहते हैं जगत की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपे हो यदि आपने कुछ सुना हो देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो उसे कहिए इंद्र के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा गंगा के दक्षिण किनारे पर महापद्म नाम उत्तम नगर है वहाँ एक ब्राह्मण रहता था वह एकाग्र तथा शांत भाव से रहने वाला था उसका जन्म अत्रिगोत्र में हुआ था वेद में उसकी अच्छी गति थी तथा उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था वह सदा धर्मपरायण क्रोध रहित नित्य संतुष्ट जितेंद्रिय तप और स्वाध्याय में संलग्न सत्यवादी और सत्पुरुषों के सम्मान का पात्र था उसके घर में न्याय से पैदा किए हुए धन का संग्रह था और उसके सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी वह ब्राह्मणोचित शील से संपन्न तथा उत्तम आजीविका से जीवन निर्वाह करने वाला था एक बार उसने वेदोक्त धर्म शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार इन त्रिविध धर्मो पर मन ही मन विचार करके सोचा कि क्या करने से मेरा कल्याण होगा मुझे किसका आश्रय लेना चाहिए इसी इसी प्रकार वह वह प्रतिदिन विचार सोच-विचार करता, किंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था। था, एक एक दिन जब इसी सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था, उसके जहां एक परम धर्मात्मा तथा तो एकाग्र ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ पहुंचा ब्राह्मण ने उस अतिथि का विधिवत सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर कर आराम करने लगा तो उससे पूछा वे प्रवर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 आज तक की आयु पुत्र रूपी फल पाने के लिए विषय भोगों में ही बीत गई अब परलोक में राह खर्च का काम देने वाले आध्यात्मिक धन का संग्रह करना चाहता हूँ मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा तो हुई है किंतु उसके लिए धर्म में नौका कैसे प्राप्त हो यह नहीं जान पड़ता जब मैं सुनता हूँ और देखता हूँ की विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह तरह के कष्ट पाते हैं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 कितने ही बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रीय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं इस प्रकार संसार में धर्म के अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं उन्हें देखकर मेरी बुद्धि भी चक्कर में पड़ गई है तो भी मैं तुम्हें परंपरा से उपदेश करूंगा मेरे गुरु ने इस विषय में मुझे जो बात बतलाई है वह बता रहा हूँ सुनो पूर्वकल्प में जहाँ धर्मचक्र की स्थापना की गई थी उस नैव्य में गोमती के तट पर नागपुर नामक एक नगर है उसमें पद्मनाथ नामक एक धर्मात्मा नाग निवास करते हैं। लोगों में उनकी पद्म नाम से प्रसिद्धि है वे मन वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं।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 वे तुम्हें परम धर्म का उपदेश करेंगे नागराज सबका करते हैं, हैं शास्त्र के विद्वान तथा बुद्धि बड़ी अतिश है। वे अनुपम तथा वांछनीय से संपन्न हैं। स्वभाव तो उनका पानी के समान है वे सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं तब इंद्रिय संयम और सदाचार उनकी शोभा बढ़ाते हैं वे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले दानियों के सिरोमढ़ी क्षमाशील सदवार्ता सदवर्ताओ का पालन करने वाले सत्यवादी दोष दृष्टि से रहित शीलवान जितेन्द्री कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले किसी से भी न करने वाले, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले और पवित्र तथा उत्तम खुल में उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण ने कहा विप्रवर मुझ पर बड़ा भारी बोझ सा लदा हुआ था उसे आज आपने उतार दिया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 आज की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइए और सुख पूर्वक विश्राम करके थकावट दूर कीजिए फिर सबेरे चले जाएगा। यह उस ब्राह्मण का ग्रहण करके रात भर उसके रहा दोनों में मोक्ष धर्म के विषय में बातें होती रही बात करते करते उनकी सारी रात बड़े सुख से बीती सवेरा होने पर ब्राह्मण द्वारा सम्मानित हो वह अतिथि चला गया और धर्मात्मा ब्राह्मण अपने घर के लोगों की अनुमति लेकर अतिथि के के के बताए हुए नागराज नागराज घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक मुनि मुनि आश्रम पर जाकर उसने नागराज का पता पूछा। उस ने उसे जो कुछ बताया, उसको ध्यान से सुनकर उसी के अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण नागराज के स्थान पर पहुंच गया उनके दरवाजे पर जाकर ब्राह्मण ने आभार दी उसे सुनकर धर्म पर प्रेम रखने वाली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 उनके आगमन के लिए ही मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूँ आप लोग इसमें न डालें। इसमेंगण अपने इस प्रयत्न में असफल होकर घर लौट गए तदनंतर जब समय पूरा हो गया और नागराज की ड्यूटी समाप्त हो गयी तो सूर्य देव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आये वहा उनकी पत्नी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 और उसके हिले उत्सुक होकर कठोर व्रत का पालन करते हुए गोमती के के तट पर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराज आते ही उन्हें मेरे पास भेज देना, अतः अब आपको वहां जाना और ब्राह्मण देवता को दर्शन देना चाहिए नाग ने पूछा प्रिय ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है वे कोई देवता है या मनुष्य भला मनुष्यों में कौन मुझे देखने की इच्छा कर सकता है और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देकर कौन बुला सकता है नाथ पत्नी बोली नाथ उनकी सरलता देखकर तो यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं है। मुझे तो उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी कि वे आपके बड़े भक्त हैं। जैसे पपीहा पानी के लिए साल भर वर्षा की बाढ़ देखता रहता है उसी प्रकार वे आपके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं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 और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करने से उत्तम फल मिलता है अपने इच्छा के अनुकूल कार्य भी यदि दूसरे के संघर्ष से रहित तथा आत्मा का कल्याण करने वाला हो तो उसको करने से कोई नरक में नहीं पड़ता नाग ने कहा प्रिय जातिदोष के कारण ही मुझे कभी कभी अभिमान और रोष का शिकार हो जाना पड़ता है आज तुमने अपने उपदेश रूप अग्नि के द्वारा मेरे संकल्प जनित क्रोध को भस्म कर डाला मेरे दृष्टि में क्रोध से बढ़कर मोह में डालने वाला कोई दोष नहीं है और क्रोध के लिए सर्प जाति अधिक बदनाम है इसलिए आज तुम्हारी बात सुनकर तपस्या के शत्रु और कल्याण से भ्रष्ट करने वाले इन क्रोध को मैंने काबू में कर लिया तुम जैसी गुणवत्ती स्त्री को पाकर मैं अपने सौभाग्य की विशेष सराहना करता हूँ अच्छा अब मैं गोमती के तट पर जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान है जाता हूँ उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूँगा वे सर्वथा सर्वतः होकर अपने घर लौटेंगे नागराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए और वहां पहुँच कर मधुर वाणी में बोले द्विजर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए मुझ पर क्रोध न कीजिएगा मैं स्नेह आपके सामने आकर पूछता हूँ बताइए किसके लिए किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और गोमती के इस एकांत तट पर आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ब्राह्मण बोला मेरा नाम धर्मारण है मैं नागराज पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ उन्हीं से मुझे कुछ काम है उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं अतः जैसे किसान वर्षा की राह देखता है उसी तरह मैं भी उनकी बाट जो रहा हूँ और उनके कल्याण के लिए वेद का पारायण कर रहा हूँ नाग ने कहा महाभाग, आपका बड़ा ही ही है। आप बड़े सतपुरुष और पर पर दया करने वाले हैं, क्योंकि दूसरों स्नेह दृष्टि रखते हुए मैं ही वह नाग हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं इच्छा अनुसार आज्ञा कीजिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं अपने स्त्री से आपके आगमन का समाचार सुनकर मैं स्वयं ही आपसे मिलने आया हूं। आपने हम सब लोगों को अपने गुणों के मोल खरीद लिया है क्योंकि आप अपने हित की बात भूलकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं ब्राह्मण बोला नागराज मैं आप ही के दर्शन की इच्छा से यहां आया हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है पहले इसका उत्तर दे दीजिए उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूंगा आप सूर्य के एक पहिए वाले रथ को खींचने के लिए जाया करते हैं यदि वहा कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो बताने की कृपा करें नाग ने कहा ब्रह्मण्ड भगवान सूर्य अनेकों आश्चर्यों के स्थान हैं, उनके तेज में स्वयं परमात्मा का निवास है जिससे नाना प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं जिनके ही सहारे चरा चल जगत के साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुई है तथा जिनके मंडल में आदि अंतर सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है उनसे बढ़कर आश्चर्य की वस्तु और क्या हो सकती है किन्तु इस सब आश्चर्य से भी बढ़कर एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए। प्राचीन काल की बात है दोपहर के समय भगवान भास्कर संपूर्ण लोगों को तपा रहे थे उसी समय दूसरे सूर्य के समान एक तेजस्वी पुरुष दिखाई पड़ा वह अपने तेज से संपूर्ण लोको को प्रकाशित करता हुआ मानो आकाश को चीरकर सूर्य सूर्य की ओर बढ़ा जा रहा था। पास आने पर भगवान ने उसे के लिए अपने दोनों भुजाएं फैला दी उसने भी सम्मान के लिए अपना दाहिना हाथ सूर्य की ओर बढ़ा दिया तत्पश्चात आकाश को भेद वह सूर्य की किरणों के समूह में समा गया और एक ही क्षण में तेज राशि के साथ एकाकार होकर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 राही की तरह सिर्फ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिए उचित नहीं है है है मेरी आप में आप में में में भक्ति और आपकी मुझ ऐसी स्थिति मेरा यह सारा परिवार आपका है। फिर मेरे यहां रहने में आपको क्या संकोच है ब्राह्मण ने कहा महाप्राग आपका कहना ठीक है जो आप हैं सो मैं हूँ हम दोनों में कोई भेद नहीं है मैं आप तथा समस्त प्राणी परमात्मा में लीन होने पर सदा एक रूपता को ही प्राप्त होते हैं नागराज पुण्य संग्रह के विषय में मुझे कुछ संदेह हो गया था, किंतु अब अब वह दूर हो चुका है। अब मैं उच्च का का पालन करके अपने अभिष्ट अर्थ साधन यही मेरा निश्चय है आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी उत्तमता से संपन्न हो गया मैं कितार्थ हो गया आपका कल्याण हो अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए इस प्रकार नागराज की अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उच्च व्रत की दीक्षा लेने के लिए भगवान से से चवन ऋषि के पास गया। उन्होंने उसे दे दी और वह उस धर्मानुकूल व्रत का पालन करने लगा। उसने उच्च की महिमा संबंध रखने वाली इस कथा को चवन मुनि से भी कहा चवन ने राजा जनक के दरबार में नारद जी से यह पवित्र कथा सुनाई नारद जी ने इंद्र को और इंद्र ने ब्राह्मणों को इस कथा का श्रवण कराया जरे परसराम जी के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध हुआ था उस समय वसुओं ने मुझसे यह कथा कही थी इस समय जब तुमने मुझसे परम धर्म के सुनाई है तत्पश्चात वह ब्राह्मण दूसरे वन में चला गया और वहा उ अर्थात बिखरे हुए अनाज के दाने और बाल बिन्ने थे प्राप्त हुए परिमित अन्न का भोजन करता हुआ यम नियम का पालन करने लगा शांति पर्व समाप्त